प्रश्नों के ढेर से लगता है कि भारत के सामने कितनी जीवन समस्याएं हो करीब करीब समस्याएं समस्याएं ही है और समाधान नहीं एक मित्र ने पूछा है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 हिंदी को ये अहंकार गांधी जी दे गए कि वो राष्ट्रभाषा है तो हिंदी प्रांत उस अहंकार से परेशान है और वो अपनी भाषा को पूरे देश को थोपने की कोशिश में लगे स्वाभाविक है कि इसकी बगावत हो हिंदी का साम्राज्य भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता किसी भाषा का नहीं किया जा सकता कोई अर्चन भी नहीं है सिर्फ संसद में हमें यांत्रिक व्यवस्था करनी चाहिए कि सारी भाषाएं अनुवादित हो सके और वैसे भी संसद कोई काम तो करती नहीं है कि कोई अड़चन हो जाए सालों तक एक एक बात पर चर्चा चलती है थोड़ी और देर चलने रही थी कोई फर्क नहीं होने वाला संसद कुछ करती हो तो भी विचार होता कि कहीं कार्य में बाधा ना पड़ जाए कार्य में कोई बाधा पढ़ने वाली नहीं मालूम होती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 दो 200 वर्षों में अंग्रेजी के माध्यम से हम जगत से संबंधित हुए और विगत 200 वर्षों में जगत में जो भी महत्वपूर्ण निर्मित हुआ है वो अंग्रेजी भाषा भाषी लोगों के द्वारा निर्मित हुआ और आने वाले भविष्य में भी अंग्रेजी का जगत निरंतर विकास अविष्कार और खोज करता रहेगा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 अब वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की और सीखने की बात अंग्रेजी तो अनिवार्य होनी ही चाहिए उससे तो छुटकारा नहीं उससे छुटकारे की बात ही नहीं पड़ जाएगी हमारा मन करता है क्योंकि अंग्रेजी सीखने की कठिनाई है हमारा मन करता है इससे छुटकारा हो जाए युवक पसंद करेगा अंग्रेजी से छुटकारा हो जाए असल में कठिनाई से बचने की कौन कोशिश नहीं करता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 सारा देश खंड खंड में बढ़ गया था। दिल्ली का साम्राज्य साम्राज्य कहलाता जरूर था लेकिन आगरा भी बस में नहीं नाम ही रह गया सारा मुल्क खंड खंड में था एक एक-एक एक-एक साला, सेनापति अपना राज्य बनाए हुए बैठा है। चर्चिल ने कहा था 20 साल में हिंदुस्तान के राजनीतिक अंग्रेजों ने मुसलमानों से जब भारत लिया था उसी हालत तो में भारत को पहुंचा देंगे हिंदुस्तान के राजनीतिक उसकी भविष्यवाणी को पूरी करने में जी जान से लगे हुए हैं। वो सब चेष्टा कर रहे हैं कि कहीं चल गलत ना हो जाए खंड खंड चले जा रहे हैं। निपट मूलता की बातें हैं चंडीगढ़ कहा हो गोलियां चले आदमी मरे छोटी छोटी बातों पर लेकिन उसका मूल कारण क्या है मूल कारण है कि हम छोटे छोटे सभी राजनीतिज्ञों को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 तो ख्याल में आता है कि इन विचारों का कोई हाथ नहीं है ये निर्दोष मासूम और इनका ही हाथ है इन्होंने देश खंड खंड किया देश खंड खंड कहा राजनीतिज्ञों के स्वार्थ के देश का कोई खंड खंड होना नहीं राजनीतिज्ञों को विदा करना पड़ेगा छोटे छोटे राजनीतिज्ञों की सबकी तृप्ति को रोकना पड़ेगा एक राष्ट्र एक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 किसी की लाश पर से बंटवारा न हुआ बंटवारा हुआ आम आदमी की लाश हुआ। और जो कहते थे कि दस्तक दस्तक कारण था हिंदुस्तान के सब राजनीतिक बूढ़े हो गए बूढ़े राजनीतिक खतरनाक सिद्ध हुए उनको लगा की अगर दो चार पांच वर्ष और आजादी की लड़ाई चलानी पड़ी तो कम से कम हम राष्ट्र को मुक्त करने वाले न होंगे कोई और होगा और कम से कम हम सप्तानों कर पाएंगे कोई और करेगा हिंदुस्तान जिद कर सकता था कि या तो स्वतंत्र होंगे तो अखंड या जुना ही बेहतर है लेकिन खंड खंड नहीं होंगे लेकिन हिंदुस्तान का राजनीतिक बूढ़ा हो गया उस बूढ़े को डर कि कहीं मैं मर जाऊं तो न मालूम किसके किस सिर पर सेहराबंदे आजादी का किसने आजादी ली वो जल्दी में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 नहीं हिंदुस्तान के छोटे छोटे राजनीतिक हिंदुस्तान को खंड खंड में बांट देंगे इनसे बचने की जरूरत है हिंदुस्तान एक है कृपा करके राजनीतिक बीच से जाएं और हम पाएंगे हिंदुस्तान एक वो बता कहा लेकिन बांटने वाले लोग ही कह रहे हैं कि देश बट गया और इसको एक करना उनकी एक करने की भाषा से ऐसा पता चलता है की कम से कम ये विचारे बंटवाने वाले नहीं राजनीतिक्व को अलग करने देश कहाँ बता हुआ देश इकट्ठा कौन लड़वा रहा वो राजनीतिक लड़वा रहा और बिना लड़वाए राजनीतिक के हाथ की ताकत कम हो जाती जब वो लड़वाता है तभी ताकत न होता है जब वो एक जिले पे मैसूर और महाराष्ट्र लड़ते रहते हैं तो मैसूर के राजनीतिक की भी ताकत बढ़ती है और महाराष्ट्र के राजनीतिक की भी ताकत बढ़ती और वो अपने वोटर को समझाया रखते हैं की जिला हम लेकर रहेंगे और अगर जिला रहना है लेना है तो मुझे मुख्यमंत्री बना रखो तभी जिला आ सकता है नहीं तो और मजा ये है कि जनता को जिला कहाँ रहता है इससे क्या फर्क पड़ता है मैंने सुना है हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा तो एक पागल खाना था दोनों मुल्कों की सीमा पर उसके बंटवारे का भी सवाल आ गया तो उसको बांटना पड़ेगा अधिकारियों ने जाके पागलों से कहा तुम कहाँ रहना चाहते हो हिंदुस्तान में पाकिस्तान मोहन का हम तो यही रहना चाहते हो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 लेकिन फिर भी तुम कहाँ जाना चाहते हो वो पागल कहने लगे हम सोचते थे हम पागल हैं आप कब से पागल हो गए फिर कोई रास्ता ना मिला अब पागलों को समझाया ना जा सका कि रहोगे यहीं लेकिन हिंदुस्तान या पाकिस्तान में चले जाओगे तब फिर ये हुआ कि 20 से पागल खाना बांट दिया गया तो पागल खाने के दो हिस्से हो गए एक हिस्सा हिंदुस्तान में चला गया एक पाकिस्तान में चला गया बीच में एक दीवार खींच दी गई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 तो फिर शादी हो जाएगी और खून अशुद्ध मिल जाएगा तो सब पतन नहीं हो जाएगा अब ये फागलपन की बातें खून सभी शुद्ध होता है हिंदू का भी और मुसलमान का भी एक मुसलमान का खून निकाल के लेबोरेटरी में चले जाए और अगर कोई डॉक्टर बता दे कि ये मुसलमान का खून है तो आश्चर्य मेरेकल समझना कोई खून नहीं बताया जा सकता की हिंदू का है कि मुसलमान का कि ईसाई का है कि ब्राह्मण का कि शूद्र का खून सिर्फ खून खून शुद्ध और नहीं होता चमड़ी शुद्ध और नहीं होती हड्डिया शुद्ध और नहीं होती दो हड्डिया निकाल के जांच नहीं की जा सकती कि ब्राह्मण की शुद्ध हड्डी कौन सी है और भंगी की अशुद्ध हड्डी कौन सी है। तो बच्चे पैदा होते जितना दूर का फूल होता है उतने ही स्वस्थ बच्चे पैदा होते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 वो आक्रमक हिंसात्मक कालारंग रंग अनाक्रमक वो हमला नहीं करता आपको देखना हो तो देखे प्रतीक्षा करता वेट करता अहिंसात्मक है वो काला रंग जो है वो हिंसा नहीं करता देखा है नदी जब गहरी हो जाती तो सांली हो जाती उथली होती तो सफेद हो जाती गहराई आ जाती है नीले रंग में आकाश नीला दिखाई पड़ता है बहुत गहराई के कारण और कोई कारण नहीं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 लेकिन रंग से कोई संबंध है काले रंग का अपना आनंद है सफेद रंग का अपना आनंद है फिर स्वाद स्वाद की बात किसी को काला रंग अच्छा लग सकता है किसी को सफेद रंग अच्छा लगता है लेकिन इसमें कोई वैल्यूएशन नहीं हो सकता है इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है इसमें कोई नीच और कोई ऊंच नहीं है ये सब पागलपन हमें छोड़ने पड़ेंगे वर्ण का पागलपन छोड़ना पड़ेगा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 सच बात तो यह है कि जब मैं कोई न रह जाऊंगा तो मैं निष्पक्ष मन से गीता कुरान बाइबल तीनों को पढ़ सकू जब तक मैं मुसलमान हूं तब तक मैं कुरान एक ढंग से पढ़ता हूँ और गीता दूसरे ढंग से पढ़ता हूँ जब तक मैं हिंदू तब तक गीता को मैं पवित्र ढंग से पढ़ता हूँ और कुरान को ऐसे पढ़ता हूं जैसे स्टेप मदर दूसरी माँ दूसरे के बेटे को देखती है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 जो ऐसा अपवित्रता से डरा हुआ है जिंदा कैसे रहेगा जिंदा रहने की कोशिश नहीं कर रहा है पूरी कोम हमारी ऐसी हो गई है, ऐसे डर गए है। और हम अपनी को किसी भी तरह घसीटने के लिए कुछ भी दलीलें दिए चले जाते हैं मैंने एक किताब पढ़ी एक सर्जन ने एक किताब लिखी हिंदू धर्म वैज्ञानिक उसने सिद्ध किया उसमें बड़ी मजे की बातें लिखी इतनी मजे की बातें कि पश्चिम के वैज्ञानिकों को पता चल जाए तो उनको भी बड़ा लाभ हो उसमें लिखा है कि हमने चोटी क्यों बढ़ाई इसका वैज्ञानिक कारण जैसे कि मकानों के ऊपर लोहे की डंडी लगाते हैं बिजली गिराने को जिसमें बिजली का असर ना हो हम बड़े वैज्ञानिक से हमने चोटी बांध के खड़ी कर ली थी जिससे बिजली पार हो जाए ये हमारी चोटी को वैज्ञानिकता सिद्ध कर रहे हैं हम सारी दुनिया में अपने को हसी योग सिद्ध करने में लगे हम पागलपन में लगे इस बात की हम जिंदा न रह सकेंगे उसके किताब में लिखा है खड़ाऊ हिंदू क्यों पहनते नस दब जाती है पैर क्यों उस नस के दबने के कारण आदमी ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाता है तो ऐसी नस को पैर में काठी डालो तो बड़ा अच्छा हो जाए उसको दबाही दो अब तो दबाने के बड़े उपाय है खड़ाऊ पहनने की जरूरत नहीं नस को दबाई दो नसबंदी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 इतने थ्रिल में उनके भीतर जो उत्तेजना की आकांक्षा है वो तृप्त हो जाती है अगर फिल्म अलग कर दी जाए तो ये उत्तेजना हमें और रास्तों से लानी पड़ेगी विनोबाजी आचार्य तुलसी और इस तरह के लोग फिल्मों के बड़े विरोध में वो कहते हैं फिल्में असलील और असली फिल्म नहीं होनी चाहिए और मैं आपसे कहता हूँ अश्लील फिल्मों के कारण आदमी कम अश्लील अगर फिल्में अश्लील ना हो तो आदमी को अश्लील होना पड़े और कौन कहता है कि फिल्मों की वजह से अश्लीलता है कालिदास तो फिल्म नहीं देखे थे कोई जहां तक मेरा ख्याल लेकिन अगर उनके नाटक पढ़े तो आज की कोई फिल्म इतनी अश्लील नहीं है जितने कालिदास रहे हो कालिदास जंगल में भी जाए तो फलों में उन्हें फल नहीं दिखाई पड़ते स्त्रियों के स्तन ही दिखाई पड़ते तो ये ये दिमाग फिल्म से बिगड़ गया था कालिदास का दिमाग फिल्म ने खराब किया था खजुराहो के मंदिर कोई फिल्म एक्टरों ने खोदे एक खजुराहो के मंदिर पर मैथुन के चित्र किसने खोदे तो आज के नहीं है किसने लिखा है ये तो आज का नहीं और भर के किसने तो किसी फिल्म प्रोड्यूसर का इसमें कोई भी किया जा सकता है। है आदमी जो चाहता रहा हमेशा से, वो अलग-अलग उसे देना पड़ा आदमी बदले तो बदलाहट हो सकते, माध्यम बदलने से कुछ भी नहीं हो सकता अब वो कहते हैं कि नग्न तस्वीरें न हो लेकिन आदमी नग्न तस्वीरें देखना चाहता है में दिल्ली में था साधुओं ने एक जलसा किया था असली पोस्टरों के खिलाफ भूल से वो मुझे भी बुला ले गए लोगों उन्होंने समझा कि मैं भी असली पोस्टर के खिलाफ में अश्लील पोस्टर के खिलाफ में कौन न बोलेगा तो मैं बड़ा हैरान हुआ मैंने उन साधुओं से कहा कि पहली तो बात यह कि आप साधु हो आप अश्लील पोस्टर देखने गए कहाँ आप किस लिए गए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 और अगर शिक्षक पकड़ जाए तो वो कहेगा हम जरा देखने आए थे कि कौन कौन विद्यार्थी आए हैं। बहुत मजे की बात है ये साधु पोस्टर देखने जाते हैं बिचारे कृपा करके कि दूसरे लोग ना बिगड़ जाएं। और सच बात ये है कि साधु जितने लग्न तस्वीरें देखना चाहता है उतना कोई भी नहीं देखना चाहता क्यूँकी साधु ने जिंदगी से अपने को तोड़ लिया है उसकी आकांक्षाएं भीतर दली रह गई एक सन्यासी मेरे पास मेहमान थे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 ऐसा नहीं हो सकता कि कोई तरकीब से मैं ताकीज के भीतर जाके एक दफर देख लूँ की मंदिर के सामने तो क्यों लगता ही नहीं कोई आता ही नहीं मगर वहा पैसे दे दे के लोग खड़े हैं मुश्किल से टिकट मिलती है फिर भी, भी भीतर जाते वहाँ भीतर हो क्या रहा है हमें समझ में नहीं आएगी उनकी तकलीफ क्योंकि हमने भीतर जाकर देखा उनकी तकलीफ वही समझ सकते मैंने कहा मैं भिजवा देता हूँ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 पर उन साधुओं का कोई हर्ज नहीं देख तो लेंगे समझेंगे नहीं तो कोई बात नहीं अंग्रेजी से वो बिचारे जब रात अंग्रेजी फिल्म देख के लौटे तो उनके मन से बोझ उतर गया उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हल्का हो गया मेरे मन में मोक्ष जाने की इतनी आकांक्षा नहीं थी जितनी ताकिद के भीतर जा मर जाता इसी आकांक्षा को लेकर तो पता नहीं ताकिद में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 और कारण साधु संतों ने ही दिया है। कारण यह है कि हम स्त्री पुरुष को इतने दूरी पे बड़ा करते हैं कि करीब करीब वो एक जाति के प्राणी में दो अलग जातियों के जानवर हो जाते हैं। अलग अलग बड़ा करते दे इतने फासले पे बड़ा करते हैं कि एक दूसरे को जानने की उत्सुकता सेफ रह जाती और फासले इतने ज्यादा होते हैं कि वो जानने का मौका ही नहीं मिलता कि दूसरे को जान पाए परिचित हो पाए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 तो बटन रसल ने लिखा है कि उस जमाने में बड़ा अजीब बात थी अगर किसी स्त्री का पैर का अंगूठा दिख जाए तो बड़ी रस विमुग्धता पैदा हो जाती चित रस मगन हो जाता था काव्य का झरना बहने लगता था एकदम कविता निकलने लगता पैर का अंगूठा देखकर अब हम हंसेंगे कि पैर का अंगूठा देखकर कविता निकलती थी पागल हो गए हैं अब तो पैर के अंगूठे सब तरफ दिखाई पड़ रहे हैं कोई कविता नहीं निकलती सिडनी में नंगे स्त्री को देख के भी कोई कविता नहीं निकली हिंदुस्तान में अभी भी निकलती है असली फिल्म बनानी पड़ती है असली पोस्टर लगाना पड़ता है हमारी मांग और अगर असली पोस्टर न लगेगा नंगी फिल्म न होगी तो खतरा है कि हम सड़क पर स्त्री को वस्त्र पहने चलने देंगे या न चलने देंगे हम उससे वस्त्र छीन सकते हैं। स्त्रियां सड़क पर निर्वस्त्र नहीं की जा रही है क्योंकि निर्वस्त्र स्त्रियों को देखने की टाकज में व्यवस्था है नहीं तो खतरा पूरा है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 वे जितने निकट आ जाएंगे उतनी ही उनके से पैदा हुई बीमारियां दूर हो जाएंगी भारत में जलता हुआ प्रश्न वो भी है। विशेषकर युवकों केवस्था उनकी निंदा करती और उनके चित्त और उनकी शिक्षा उन्हें मुक्त करने की व्यवस्था करती वो बहुत कठिनाई है कल उस संबंध में मैं भी बात करना चाहूंगा कि की युवकों की पीढ़ी उनकी भूखी पीढ़ी